शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा था स्वामी पवित्रानंद मठ में सम्मिलित होने के बाद महापुरुष महाराज के संबंध की एक घटना के प्रति मेरी विशेष दृष्टि आकर्षित हुई तड़के ही वह श्री ठाकुर के मंदिर में जाकर ध्यान में बैठ जाते थे मैं प्रातः साढ़े पाँच बजे उस मंदिर में जाने की चेष्टा करता था किंतु प्रतिदिन ही जाकर देखता था कि वह मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे हैं उस समय उनका शरीर बहुत ही वृद्ध हो गया था एक दिन सवेरे बहुत ही जोर से आंधी पानी आया महापुरुष महाराज को अपने कमरे से ठाकुर मंदिर में आने के लिए एक खुली छत पर से चलकर आना पड़ता था मैंने सोचा कि आज वह मंदिर में नहीं आ सकेंगे किंतु जाकर मैंने देखा कि वह ठीक अपने स्थान पर बैठे हुए हैं ठाकुर मंदिर में बहुत पहले ही वे आए होंगे अब तो एकदम ध्यानमग्न मग्न है ऐसी घटनाएं हमारे लिए बहुत ही शिक्षा प्रद थी इसके दो तीन साल बाद वह मद्रास गए थे मद्रास के मठ में पहुंचने के दूसरे दिन प्रातः काल मैंने देखा मृग का आसन बगल में दबाए वह गुनगुनाते हुए ठाकुर मंदिर की ओर ढ़ी पर बढ़ रहे हैं उनके गान की प्रथम पंक्ति ऐसी थी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो हे पूर्ण करुणामय स्वामी उनके गले का स्वर बहुत ही मधुर था और वे शब्द मानो उनके हृदय के अंतस्थल से निकल आ रहे थे जब वह मंदिर के दरवाजे के सामने जा खड़े हुए तब तक दरवाजा खुला नहीं था उस दिन दरवाजा खुलने में कुछ विलम्ब हो गया था उसके अनंतर वह मद्रास के मठ में जितने दिन रहे कभी सुबह उन्हें मंदिर में जाते नहीं देखा अपने कमरे में बैठे ही ध्यान करते थे मठ में सम्मिलित होने के बाद मेरा प्रथम काम था उत्तर बंग के बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए जाना पशुपति स्वामी विजयानंद और अन्य दो साधुओं के साथ मैं वहां गया था उस काम से मैं लौट आया कुछ दिनों बाद पशुपति भी लौट आए एक दिन पशुपति और मैं शाम को महापुरुष महाराज के साथ पूर्वी आंगन में टहल रहे थे पशुपति अपने सेवा कार्य का विवरण दे रहे थे महापुरुष महाराज भी आग्रह के साथ सुनकर आनंद पूर्वक प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे प्रसंग पशुपति ने कहा युवा सेवा कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते समय ट्रेन की उच्च श्रेणी के डब्बे में गए थे महापुरुष महाराज तुरंत बोल उठे गरीबों के लिए जनता ने वित्त की सहायता भेजी है और तुमने उसका अनुचित उपयोग किया यह मामूली बात मेरे मन में एक विशेष चिन्ह छोड़ गई है आज भी याद है महापुरुष महाराज बहुत गंभीर प्रकृति के होने पर भी उनमें विशेष परिहास प्रियता थी एक दिन तीसरे पहर गंगा किनारे उसी आंगन में महापुरुष महाराज के साथ पशुपति और मैं टहल रहे थे उस समय तो कुछ कुछ पानी बरसने लगा अतः हम तीनों मठ के पूर्व की ओर के बरामदे में आ गए बरामदे में बेच बेंच के साथ संलग्न दीवाल पर चित्र की भांति कांच से मढ़ा एक छपा कागज था इसका नाम था अष्टादश उपदेश उसमें श्री रामकृष्ण के अठारह उपदेश बहुत ही सुंदर ढंग से छपे हुए थे पूजनी महापुरुष महाराज उसके पास जा खड़े हुए और देखा उसमें क्या लिखा है पशुपति उनके पास थे और मैं पशुपति के पीछे महापुरुष महाराज ने उंगली से पशुपति को उन उपदेशों को दिखाया उनमें एक उपदेश यह था भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन भजन चाहिए अथवा इसी आशय का कुछ लिखा था ठीक याद नहीं किंतु पशुपति ने झट एक उपदेश महापुरुष महाराज को दिखाया गुरु की कृपा होने से सभी संभव है महापुरुष महाराज ने पशुपति के उत्तर से आनंद प्रकट किया और हथ पड़े मेरे ब्रह्मचर्य मंत्र ग्रहण करने के छह मास के भीतर मद्रास मठ से स्वामी अखिलानंद जी ने महापुरुष महाराज को एक पत्र लिखा उसमें लिखा था कि उन्हें अर्थात स्वामी अखिलानंद जी को चिदम्बरम नामक स्थान में एक कॉलेज के छात्रों को धर्म शिक्षा देने का भार लेने के लिए जाने की आज्ञा मिली है वहाँ उन्हें एक सहकारी की आवश्यकता है अतः वह मुझे सहकारी रूप से मांगते हैं अखिलानंद के साथ कॉलेज में पढ़ते समय मेरा घनिष्ठ परिचय था एक दिन प्रातःकाल में महापुरुष महाराज के कमरे में गया उन्होंने अखिलानंद जी के पत्र को हाथ में लेकर मुझसे कहा अखिलानंद ने यह पत्र लिखा है उसे क्या उत्तर दूँ बताओ उन्होंने सीधे मुझे जाने का आदेश नहीं दिया बल्कि मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे उस समय मठ छोड़कर अन्य किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं थी किंतु महापुरुष महाराज ने इस ढंग से प्रश्न किया कि मैं वह बात बोल नहीं सका मैंने कहा यदि आप जाने के लिए कहें तो मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ जाओ उनके आज्ञा पाने के बाद से मेरे मन में द्विविधा होने लगी एक दिन कर्म सचिव स्वामी शुद्धानंद जी महाराज को मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने महापुरुष महाराज को भी बताने का परामर्श दिया किंतु उन तक पहुंचने का साहस नहीं हो रहा था इधर मन में इस तथा भाव लगातार चल रहा था इसके कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को मैं कार्यालय में बैठा काम कर रहा था महापुरुष जी एकाएक मेरे पास आए और अपना दाहिना हाथ उठाकर कर तर्जनी से इंगित कर बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा भू तुम मद्रास जाओ मैं कहता हूँ उससे तुम्हें कोई असुविधा या कष्ट न होगा और भी एक दो बातें बताकर वह स्नान के लिए चले गए मैं अवाक रह गया वह मठ और मिशन के प्रेसिडेंट हैं उनके आज्ञा होने पर सबको मानना पड़ता है मैं तो दो दिनों का ब्रह्मचारी हूं। मद्रास जाने के विषय में मेरे मन में कुछ अनिच्छा है यह जानकर उसे दूर करने के लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया लोगों को चलाने का कौशल और रीति उनमें अपूर्व थी बाद में मद्रास जाने पर मुझे लगता था मानो हर समय वह मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं मेरे पत्र आने पर वह तुरंत जवाब देते और उस पत्र में अनेक उत्साहवाणियाँ रहती थीं मद्रास रवाना होने के कुछ दिन पहले महापुरुष महाराज ने एक दिन मुझसे कहा मद्रास में छिदंबरम कॉलेज में धर्म शिक्षा देने के लिए ब्रह्मचारी का सफ़ेद वस्त्र पहनने से काम न चलेगा तुम्हें गेरुआ वस्त्र पहनना होगा संन्यास दीक्षा लेनी होगी सन्यास लेकर तब जाना मैंने कहा महाराज मेरा अंतकरण तो पहले लाल हो जाए उन्होंने कहा वैसा तो होना ही चाहिए मेरे सन्यास दीक्षा लेने का दिन निश्चित हो गया विचार आया कि मैंने हवन करके ब्रह्मचर्य व्रत का ग्रहण किया है तथा साधु जीवन भी विधि पूर्वक ग्रहण कर लिया है और उसी से मैं संतुष्ट था सन्यास दीक्षा लेनी होगी अथवा संन्यास का क्या प्रयोजन है ऐसी बातें तब तक मेरे मन में नहीं उठी थी अतः सन्यास लेना मेरे लिए उचित होगा या नहीं ऐसी चिंता होने लगी इसके लिए एक दो साधुओं से मैंने परामर्श भी किया किसी किसी ने आपत्ति भी उठाई मठ के नियम था कि ब्रह्मचर्य लेने के उपरांत कम से कम तीन साल बाद सन्यास दिया जाएगा मेरे लिए उस नियम का उल्लंघन हो रहा है यह जा जानकर मेरे मन में फिर दुविधा होने लगी जिस दिन रात को संन्यास लेने की बात थी उस दिन प्रातः काल मैंने निश्चय कर लिया कि महापुरुष महाराज को मैं अपने मन का संदेह बता दूँगा फिर मेरे लिए जो उत्तम होगा वह बता देंगे किंतु फिर और विचार आया वह यह कि अचानक सन्यास लेने का मौका मिल गया है संभवतः इस मौके को मैं ही स्वेच्छा से खो रहा हूँ बाद में निश्चय किया कि फल कुछ भी हो मैं उनसे अपने मन की बात खोल बता दूँगा उस दिन वह रामकृष्णपुर में नीरज महाराज के मकान में थे मैं वहाँ गया महापुरुष महाराज को अकस्मात मुझे वहाँ देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए पूछा बात क्या है मैंने सब कुछ खोल कर बताया और यह भी प्रकट किया कि सन्यास लेने का ऐसा मौका मुझे उन्हीं के अनुग्रह से मिला है क्या मैं उसे अपनी निर्बुद्धता के कारण खो तो नहीं रहा हूं? स्थिर भाव से सुनकर उन्होंने मुझसे कहा हाँ तुम सन्यास ले लो कौन जानता है मैं और कितने दिन जीऊँगा थोड़ा रुककर उन्होंने फिर से कहा तो यह भी सत्य है कि मेरे बाद भी सन्यास दिया जाएगा वे लोग सन्यास देंगे अब मैं अपने मन के भार से मुक्त होकर निश्चिंत मन से मठ में लौट आया शाम को महापुरुष महाराज लौट आए रात कुछ अधिक होने पर मैं उनके कमरे में गया वह बिछौने पर लेटे थे वृद्धावस्था थी विश्राम कर रहे थे बात बात में उन्होंने पूछा आज तुमने क्या खाया है मैंने उत्तर दिया आज खाने की बात ही क्या है महाराज आज मैं संन्यास लूँगा मैं उपवासी हूँ वह बहुत उत्कंठित हो गए और बोले उपवास क्यों किया अभी जाकर ठाकुर का कुछ फल प्रसाद खाओ और देखो रात को संन्यास के लिए स्नान मत करना गंगा जल का स्पर्श करने से ही काम चलेगा उस समय मेरा शरीर स्वस्थ नहीं था बहुत दिनों तक मलेरिया ज्वर भुगतने के बाद उस समय थोड़ा आराम मिला था इसी कारण वैसी व्यवस्था का उन्होंने आदेश दिया महापुरुष महाराज को मठ और मिशन के सभी साधु ब्रह्मचारी और भक्तों के लिए सोचना पड़ता था उसके भीतर भी मेरे छोटे मोटे प्रयोजन के प्रति भी उनकी ऐसी कृपा दृष्टि देख मैं परम आनंदित हुआ उनके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई है जब वह दक्षिण प्रदेश गए थे तब मैं मद्रास मठ में था वह ऊटी में थे मद्रास मठ से मैंने उन्हें एक पत्र लिखा उस समय तीन चार दिन के मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ था इस कारण मैं लिख नहीं सका कि मैं अच्छा हूँ मैंने लिखा था कई दिनों से मैं कुछ अस्वस्थ हूँ मेरे द्वारा भेजे समाचारों में यह एक छोटी सी बात थी किंतु तीन चार दिन बाद ही मद्रास मठ में स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी को महापुरुष महाराज ने एक पत्र लिखा तथा मनआर्डर द्वारा कुछ रुपये भेजे चिट्ठी में लिखा था कि जो रुपये भेजे गए हैं उनसे मेरे लिए दूध की व्यवस्था होनी चाहिए मैं सबके साथ भोजन करते समय कोई विशेष वस्तु अकेला लेने में राज़ी न होंगा अतः इस प्रबंध का निर्देश भी उस पत्र में था कि मैं किसी दूसरे समय दूध ले लूँ यह समाचार सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ केवल रुपये ही भेजे हैं ऐसा नहीं उन्होंने यह भी विचार किया कि भोजन के समय मैं सबके साथ बैठकर कोई पृथक वस्तु लेने में संकोच का अनुभव करूँगा अतः उसी के अनुसार प्रबंध करने का भी उन्होंने निर्देश दिया